पत्रावली दो सौ श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखित पेरिस 9 सितंबर अट्ठारह सौ प्रिय आला सिंगा संयुक्त राज्य अमेरिका का चक्कर लगाता हुआ तुम्हारा तथा जीजी जी के पत्र अभी अभी मुझे मिले मुझे यह आश्चर्य है कि तुम लोग मिशनरियों की मूर्खतापूर्ण व्यर्थ की बातों को इतना महत्व दे रहे हो अगर भारतवासी मुझे नियमपूर्वक हिंदू भोजन के सेवन पर बल देते हैं तो उनसे एक रसोईया एवं उनको रखने के लिए पर्याप्त रुपये का प्रबंध करने के लिए कह देना एक पैसे की सहायता करने का तो सामर्थ्य है नहीं किंतु आ आगे बढ़कर उपदेश झाड़ते हैं इससे मुझे तो हंसी ही आती है मिशनरी लोग यदि कह सक यह कहते हों कि कामनी कांचन त्याग रूप सन्यासियों के दोनों ही मैंने तोड़े हैं तो उनसे कहना कि वे झूठ बोलते हैं मिशनरी ह्यूम को पत्र लिखकर तुम यह पूछना कि उन्होंने मेरा क्या असदाचरण देखा है यह तुम्हें स्पष्ट दिखे अथवा जिन व्यक्तियों से उन्होंने इस बारे में सुना है उनके नाम लिखो साथ ही उनसे यह भी पूछना कि इन घटनाओं को उन्होंने स्वयं देखा है या नहीं ऐसा करने पर प्रश्न का समाधान अपने आप हो जाएगा तथा उनके झूठ का भी पता लग जाएगा इसी तरीके से डॉक्टर जेम्स ने उन मिथ्यावादियों को पकड़वाया था मेरे बारे में सिर्फ इतना ही जान लेना कि मैं किसी के कथनानुसार नहीं चलूँगा मेरे जीवन का एक व्रत है यह मैं स्वयं जानता हूँ किसी जाति विशेष के प्रति न मेरा तीव्र अनुराग है और न घोर विद्वेष ही है मैं जैसे भारत का हूँ वैसे इस समग्र जगत का भी हूँ इस विषय को लेकर मनमानी बातें बनाना निरर्थक है मुझसे जहाँ तक हो सकता था मैंने तुम लोगों की सहायता की है अब तुम्हें स्वयं अपनी सहायता करनी चाहिए ऐसा कौन सा देश है जो कि मुझ पर विशेष अधिकार रखता है क्या मैं किसी जाति के द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ अविश्वासी नास्तिकों तुम लोग ऐसी व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातें न बनाओ यहाँ पर मैंने कठोर परिश्रम किया है और मुझे जो कुछ धन मिला है उसे मैं कलकत्ते तथा मद्रास भेजता रहा हूँ यह सब कुछ करने के बाद अब मुझे उन लोगों के मूर्खतापूर्ण निर्देशानुसार चलना होगा क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती मैं उन लोगों का किस बात के लिए ऋणी हूँ क्या मैं उन लोगों की प्रशंसा की कोई परवाह करता हूँ या उनकी निंदा से डरता हूँ बच्चे मैं एक ऐसा विचित्र स्वभाव का व्यक्ति हूँ कि मुझे पहचानना तुम लोगों के लिए भी अभी संभव नहीं है तुम अपने काम करते रहो यदि नहीं कर सकते हो तो चुपचाप बैठ जाओ किंतु अपनी मूर्खता के बल पर मुझसे अपने इच्छानुसार कार्य करने की चेष कार्य करने की चेष्टा ना करो मुझे अपने पीछे एक ऐसी शक्ति दिखाई दे रही है जो कि मनुष्य देवता या शैतान की शक्तियों से कहीं अधिक सामर्थ्यशाली है मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए जीवन भर मैं ही दूसरों की सहायता करता रहा हूं ऐसे व्यक्तियों का दर्शन तो अभी तक मुझे नहीं मिला है जिनसे कि मुझे कोई सहायता प्राप्त हुई हो अब तक देश में जितने व्यक्तियों ने जन्म लिया है उनमें सर्वश्रेष्ठ श्री रामकृष्ण परमहंस के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए जहां के निवासियों में दो चार रुपये भी एकत्र करने की शक्ति नहीं है वे लोग लगातार व्यर्थ की बातें बना रहे हैं और उस व्यक्ति पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया प्रत्युत जिसने उन लोगों के लिए जहाँ तक हो सकता था सब कुछ किया जगत ऐसा ही अकृतज्ञ है क्या तुम जहाँ कहना चाहते हो कि ऐसे जाति भेद जर्जरित कुसंस्कारयुक्त दया रहित कपटी नास्तिक कायरों में से जो केवल शिक्षित हिंदुओं में ही पाए जा सकते हैं एक बनकर जीने मरने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ मैं कायरता को घृणा की दृष्टि से देखता हूँ कायर तथा राजनीतिक मूर्खतापूर्ण बकवासों के साथ मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहता किसी प्रकार की राजनीति में मुझे विश्वास नहीं है ईश्वर तथा सत्य ही जगत में एकमात्र राजनीति है बाकी सब कूड़ा करकट है मैं कल लंदन जा रहा हूँ इस समय मेरा वहाँ का पता इस प्रकार होगा द्वारा श्री ईटी स्टडी हाई बू केवर रीडिंग इंग्लैंड सदा आशीर्वाद के था तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च इंग्लैंड तथा अमेरिका दोनों ही जगहों से पत्रिका निकालने का मेरा विचार है अतः अपने पत्र के लिए तुम लोगों को पूर्णतया मुझ पर निर्भर नहीं होना चाहिए तुम्हारे अलावा और भी बहुत सी चीज़ें पर मुझे ध्यान देने हैं विवेकानंद